राजा आपरी प्रजा के लिए वो रात्रि बदल करके घूमते थे और सब गरीब अमीर छोटा बड़ा ऊपर माता पिता की तरह तो, तो नगरी रेमाण है देश रामायण राजाओं और आप राजा महाराजा आपरी आपाओं कैसे मतलब कर्ज लेते थे वो जिसी तरह से माली जो बाग को लगाता, लगाता लगा है और उसमें पेड़ लगाते, लगाते हैं माने और और पुष्प के पौधों में जल डालते हैं उसमें खाद डालते हैं उसका निनाण करते हैं उनकी रुखवाली करते हैं और उनसे वो पुषप लेते रहते हैं और जैसे पेड़ जो लगाते थे फलों का तो वो बागमड़ी आपके बाघ से फल आने के फल हुए अपने आप, उनको देते दे थे इसी तरह से राजा प्रजा का पालन करके और इस प्रकार से वो आपकी प्रजा से इतना कार्य नहीं लेते थे जिससे कि वो प्रजा के ऊपर जैसे मतलब वृक्षों को काट करके, करके और कोयला बना करके और फिर बेचें और, बेचे बेचे और इन्हीं तरह से अंगार की तरह उनका शासन नहीं होता था इसी तरह से बाग मालिक की तरह और बहुत बचलता और भावना के सा, साथ में सा प्रजा का पालन होता था और उसे वो कर्ज लेते थे वो वापस आपरी प्रजा रे बाजते या आप काज रे बाजते उस कर्ज से अपना राज चलाते थे वो इन्हीं प्रकार, प्रकार से आज, आज हमारे साधु समाज भी गुरु गेवाड़ शिष्य कबीर साहब दादूजी दादू दादू महाराज कहते हैं निर्धनी वाने मारिए मारे कोई दादू सो क्यों मारिए साहेब सिर पर हो जैसे बिना गणियारा कोई गाय और, और बैल है हर कोई मारता है, है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब धनी धनी है है मारने वाला अपाने क्यों मारे और जो लोग धनी नहीं बनाएगा आपका उन लोगों ने जिसी तरह से गाय और बैल को कोई कसाई मारता है इसी तरह से काल मारता है और जन्म जन्म भी उन जीव, जीव की कौन रक्षा करेगा, करेगा दादू, दादू सो क्यों मार ही, ही साहब सिर पर, पर हो, बर बर हो, हो तो साधु संत भी गोवाड़ की तरह आपके शिष्यों की रक्षा कर गोवाड़ को लेकर के जाता है 500 गाय ढाई गाय गाय बोली है, है। लाठी आतरे मायने है और गाया को लेकर के घर घर की को और फिर बढ़िया है, बट बैठा देर बाद में कुछ दोपहर मानो दूध भी निकाल लो फिर बाजरे माय ने सामरी टैमरे मायने वे गाया ने ले गुआ घरे आया तो धनी आप करे के इन, के इन गोवार गोवार ने बात गाया नहीं वो वो नहीं नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं है तो है तो कसाई दूध भी निकाल दिया और को चारा नहीं खिलाया बुकी आई है इसी प्रकार से वे धनी कह थे गोवाड़ा घरे बैठा रो मारी गाया तुम वास्ते नहीं है उन गोवाड़ ने गाया नहीं बोला वे इनी तरह से साधु जो गुवाड़ है संसार में गुरु जो गुआड़ गुआड है, है, है, है, है, है वो, वो, वो केवल शिष्यों के द्वारा पैसा ले लेगा कपड़ा ले लेंगे रोटी ले लेंगे और उनका भला हो उनका कल्याण हो ऐसी शिक्षा उनके द्वारा नहीं मिलेगा तो फिर मानुष्य जन्म न तो उन शिष्यों को मिलेगा न उन गुरु को मिलेगा पाचा एड़ा गुवाड़ भा और जगह शिष्य और ऐसा जो शिक्षा देने वाला गुरु और ऐसा शिक्षा लेने वाला जो शिष्य है वहां ने मानव जन्म मिली और वहां ऐसा गुवाड़ मिली थे अपना धनी ने सोपी ऐसा गुवाड़ है वो गाय को बढ़िया घास न चलाता है गाया दूध देती है और सामने टाइमरी अपनी अपनी गाया आपने धनी ने सौंपती है इन्हीं तरह से साधु संत गुरु संसार गुवाड़ है और साहेब अपना धनी है इन वास्ते सारा ही जीवाणु शिक्षा दे करके दे और, एन्च और एन्च ला करके सतलोक की तरप, तरप, की तरफ तरफ ले जाना, तो जाना है। तो इसी तरह से तरह साधु वो कितनी आग लारी भ्रामना हो तो चाहे दस रुपया चढ़ाए भावना हो तो सौ रुपया चढ़ाए भावना हो तो लाख रुपया चढ़ाए ज्यादा कोई पैसा लो आदमी तो चाहे करोड़ रुपया भी चढ़ाए आगलारी, आगलारी भावना कोई नहीं, नहीं चढ़ावे तो भी बढ़िया, बढ़िया। कोई पूजा करे कोई तिलक लगावे कोई कोई कोई कोई कोई भोजन करावे तो बड़ा, बड़ा चतुर है है ये मूर्ख कहीं कहीं सुंदर किसी से रागन द्वेशन ये सब जानो साधु के लक्षण बलो कहना राजी नहीं होना और आप तो आपका ज्ञान विचार में रहे और किसी आश्रम, आश्रम की याकिनी शिष्यों को, को अपना नहीं माने जैसे मतलब लग लग याँ पर याँ पर कि मतलब यहाँ पर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बोला ये सुगाराम जी बाब जी, जी, जी, जी, जी, जी या जैसे, जैसे कल्याण देव जी की गुरु जी और कई संत महात्मा यहाँ सोजुद के अंदर में आए थे हमारे स्वामी कृष्ण जी चोकार और उनके तो पीछे तो बाद आज हमारे से चौथी पीढ़ी चलती चौथी पीढ़ी तो कोई वह आपकी प्रजा न छोड़ नहीं गया शिष्य समाज और संप्रदाय के लोग यहीं रहे तो इन्हीं तरह से यहाँ सोचत के अंदर में भी कोई साधु संत समझे और सोचत है और ये भी चलते रही और संत आता रही और बार बार आप लोगों की भावना भाई तो साधु आया पामो प्रीत पिछली जान भाव मुआ जान के जाता गरिया मकान भाव, भाव मर गयो तो साधु नहीं आवे, आवे और भाव जीव भाव तो रहे जिते ही साधु संत आये संत सुजान सुजान नाम का डाकू गरीबदास गरी। महाराज हरियाणा वाला दिल्ली के पास आश्रम से पंजाब से आ रिया था वे महाराज रतन माय में बैठा वो सुजान तो नाम, नाम का डाकूरा तो डाकूरा जितना 400-500 आदमी जो और एने धर में साहेबरा भंडार भरिया महाराज नहीं लूटो महाराज आडा फिर और तलवार ले करके महाराज के ऊपर फरार करने लगा उन गरीबदास गरीब महाराज सदगुरु कबीर साहब जी कृपा से अंगुली मात्र से उसकी तलवार हटा दी गई, गई। और, और सामने जो, जो, जो सुजान डाप खड़ा है महाराज उनको उपदेश दे रहे हैं और जन्म दो तेरा रोसी मानव जन्म दुहे रे सुनियो संत सुजान दिया, दिया हम हमारे जो, जो संत हेला के के आए वो मानव जन्म दुर्लभ है बार नहीं मायने इता है लोग है यह थारा कोई नहीं है और मर्दी टेमरे मायने कोई थारी रक्षा नहीं करेगी तू जाने मेरे लश्कर जोरू चलना तुझे, तुझे अकेला, अकेला रे सुनियो सुजान दिया, दिया है, है ला ला ला ला सुजान डाकू ने समझा रिया कह रिया है अरब खरब लग माया जोड़ी चाहे वो डाकू के पास में ही और चाहे कोई आज आजकिनी के पास में है महात्मा ने लिखा है वाणी के अंदर में कि तीना ने के नदी नदी आई नहीं, आए नहीं के वे नहीं, तीन ने, संत आवे नरपति वे वे वे राजा न्याय करे, धनवान धर्म जो धन नहीं और साधु वे भजन नहीं करे तो सग रामदास महाराजी तो, तो इसीलिए साधु संतों ने तो भजन करना है और धनवंती तो और और ने धर्म खर्च करना धर्म में पैसो लगाना है आपको माया मिली है हैजन सृजन हार वे तू सगरा के वार दिखा वार बार दिर्का मायरा जाया बड़ जासी आदे धरी रे जासी माया कदासी का एड़ो आए। फेर फेर नदी, नदी में आदो ले। आदो ले। तो आज समय है इसलिए धन को ज्यादा धन जिन लोगों ने मिला है उन लोगों ने ज्यादा धर्म में खर्च करना है धन को तब धन का सफल होगा अरब खरब लग माया जोड़ी संगन चले आधे लाले सुनियो संत सुजान दिया हम हे लाल हे मेरी नवरिया सुजान को महाराज महाराज गरीबदास कहते हैं है, कि मेरी, मेरी जो नाव जो नाव है, है सतगुरु कबीर और इनमें जो बैठेला, तो सतगुरु पार करेला। तो सुजान सदगुरु स्वीकार कर लेते हैं और गरीब साहब ज्ञान को कबीर साहब के ज्ञान को और वो सुजान डाकू संत बन जाता है दास गरीब केहरे संतों शब्द गुरु चित चेला है सुनियो संत सुजान दिया हम रहे। रहे। तो दूसरा भजन के अंदर महाराज ने, ने कहा गर्भ नहीं करना रे सुनिए संत सुजान अब तुम गर्व नहीं करना कबीर साहब कहते है, हैं, हैं, हैं था था। पाकी खेती देखकर कर गर्भ करे किसान अजू झोला बोत है घर जब जान सजनों परीक्षा पर ने बहुत सावधान होनो पड़े मारी परीक्षा है तरह से और जैसे बड़ा होने के बाद में जुमवार बहुत होती है इसी प्रकार से तो गर्भ नहीं करना है और घिरनो नहीं है आगे बढ़ना है कबीर साहब कहते हैं कबीर गर्भ नहीं कीजिए की और, और नाशी नाशी कोई। नाव में। ना जानो क्या हो दूसरा, दूसरा की हंसी नहीं करनी मजाक नहीं, नहीं करनी या दूसरा को ऐसा नहीं समझना कि नहीं नहीं अपनी फजीती डरों है और अपन सावधान रहना है दूसरों की बातें करा है लेकिन अपने लिए भी सोचनो है खुद आपके लिए सोच ग़रीबदास आपरी झरना लिखी है बड़ो लिक्यो तो लिक्यो है, तो गरीबदास महाराज आप झरना राम लिखी होगी अणदीठी करे जकी देखियोडी ने अठी करे अपने सिरले से जो, भी जो भी दे।, दे। कोई आपने किसी की बुराई देख, देख, देख भी ली, ली है, है, तो आप देखी नहीं देखी कर लो तो कोई आपने बुरा जेर में अमृत कर लो ऐसी झरना है आपके पास में झरना रख लो झरना रखता है वो आप अलेख है झरना है जगदीश झरना का दिन डिग मिगे राखो अपने बहुत सहनता करनी क्षमा राखनी ऐसा विचार बहुत बढ़ानो तो प्रेम बढ़ानो, लेकिन क्रोध नहीं बढ़ानो राग भेष नहीं बढ़ानो। तो इसी प्रकार से महाराज कहते हैं चार दिनों की चेल बनी है आखिर तुझको मरना है खाले पीले और खरसले जोड़ जोड़ नहीं धरना है फिर महाराज कहते हैं डाकू सुजान, सुजान को, को कि तू जाने ऐसी अरदम है, है सब हरदम दास गरीब शकल में साहेब नहीं किसी से अड़ना है सब रे मायने साहेब विराजमान है सब संतों में विशेषता है और सभी मायने राम, राम जी भी संत मोटा दिखे, दिखे रे हैं, हैं। संत सा है तो गरीब दास महाराज इस तरह से सुजान डाकू को समझाते हैं, लेकिन वो शिक्षा उन डाकू ने समझाया था इन्हीं तरह से अपने मन ने समझा वास्ते भी ये बात है तो जैसे एक बरात ले करके और परिणज मेरे वास्ते आया जना उठे बे अगवानी करी ने ने ने लिया भोजन कोई दो चार पानी गिलास नहीं मिली लीजी और दो जन आ रे चार जना भोजन पकवान जो बनी रहा वे थोड़ा सा पुरुष न ने देरी इतने में तो वो बंदरा रहा है वो अल्लाह वो विचार नहीं, नहीं करियो आदमी समझ, समझ नहीं थी समझ की कमी थी वास्ते क्यो। क्यों अरे बेटी बेटी रटे वाद ने गया गुस्सो करने लाए